हेरोल्ड के कमरे के लिए चित्र क्रॉकेट जॉनसन मुझे अपनी दीवार पर एक चित्र चाहिए हेरोल्ड ने कहा उसने अपनी बैंगनी क्रॉन से घर बनाया कई घरों से मिलकर एक शहर बना बहुत शहर शहर बहुत दूर था शहर के चारों ओर जंगल और पहाड़ियाँ थी शहर एक लंबी शहर एक लंबी सड़क के अंत में था तंदी रात में शहर बहुत सुंदर लगेगा हेरोल्ड ने कहा फिर उसने चित्र में कदम रखकर एक चंद्रमा खींचा उसने घरों की ओर गौर से देखा अरे मैं कितना बड़ा राक्षस हूँ उसने कहा मेरे जैसा बड़ा राक्षस तो शहर के सभी लोगों को डरा देगा ने कहा। गनीमत है सब लोग सो रहे थे किसी ने मुझे नहीं देखा फिर वो पहाड़ियों पर चला देखो मैं कितना बड़ा हूँ उसने खुद से कहा हेरोल्ड का सिर बादलों के ऊपर था कुछ कदम चलने के बाद वो जमीन के बिल्कुल अंत में पहुंचा जहां जमीन खत्म होती है वहां से पानी शुरू होता है यह तो समुद्र है हेरोल्ड ने कहा और यह समुद्री चीले है रोल्ड बहुत विशाल था वो समुद्र से समुद्र में आसानी से चल पाया उसके सामने से एक बड़ा जहाज गुजरा वो एक ओशन लाइनर था फिर समुद्र की लहरों में से एक बड़ी वेल बाहर निकली उसने अपनी नाक से पानी का फवारा छोड़ा तभी हेरो के सामने एक पुराने किस्म का जहाज निकला हेरोल्ड आसानी से उसे पार करके आगे निकल गया समुद्र जहां समाप्त हुआ वहां एक पहाड़ी खड़ी थी हेरोल्ड की हेरॉल्ड को पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कुछ बड़े पत्थर चाहिए थे फिर वो समुद्र से निकलकर पहाड़ी पर चढ़ा रोल्ड ने देखा कि जहाज चट्टानों के बहुत नजदीक था और टक्कर की संभावना थी उसने नाविकों को चेतावनी देने के लिए तुरंत एक लाइट हाउस बनाया फिर हेरोल्ड ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ा हेरोल्ड सबसे ऊंचे पहाड़ से भी अधिक ऊंचा था यहां पर मैं हर एक चीज से ऊंचा हूं उसने कहा फिर अचानक उसने हवाई जहाज के बारे में सोचा हेरोल्ड ने एन मौके पर अपना सर हटाया एक बड़ा जेट विमान बहुत तेजी से उड़ता हुआ उसके पास से गुजरा उससे एक बहुत बुरा हादसा हो सकता था पहाड़ों में हेरोल्ड को एक घाटी देखी रेलमार्ग बनाने के लिए यह अच्छी जगह होगी वो रास्ता एक लंबे समतल मैदान में जाकर निकला हेरोल्ड ने पटरियों के पास कुछ पक्षी और फूल बनाए लोग रेलगाड़ी की खिड़की के बाहर सुंदर चीजें देखना पसंद करते हैं उसने कहा हेरोल्ड रेल की पटरी पक्षी और फूल बनाता चला गया वो बार बार देखता कि कहीं कोई रेलगाड़ी तो नहीं आ रही थी एक छोटे सा लड़के के लिए एक बहुत बड़ा काम था फिर अचानक उसने देखा कि वो बहुत छोटा हो गया था अब वो फूल के आकार का भी आजा था वो पक्षी से भी छोटा था अब वो घर वापस कैसे पहुंचेगा और तभी एक चूहे तभी वो एक चूहे के बिल में गिर गया माफ करें उसने चूहे से कहा फिर रोड सोचने के लिए कंकड़ पर बैठ गया एक दो मिनट के बाद वो फिर उठ खड़ा हुआ यह तो सिर्फ एक चित्र है उसने खुद से कहा फिर उसने अपने क्रियाओन से चित्र पर कट्टम काट का चिन्ह लगाया मैं न तो बड़ा हूँ और न छोटा हूं मैं बिल्कुल अपने सामान्य आकार का लेकिन इस बारे में वो निश्चित कैसे हो सकता था घर पर वो हमेशा अपने आकार का ही होता था फिर उसने अपने कमरे का दरवाजा खींचा दरवाजे के पीछे एक लंबा दर पर था लेकिन दीवार पर लटकने के लिए उसके पास कोई चित्र लटकाने के लिए उसके पास कोई चित्र नहीं था इसलिए बिस्तर पर लेटने से पहले हेरो ने दीवार पर एक चित्र बनाया समाप्त